को अपने सांकर भाष्यार्थ बृहदारण्यकोपनषद शष्या अध्याचार ब्राह्मणपांच स यथाद्रैथाग्नेरभ्यात पृथक्धूमाचर वरेस्य मह तो भूत में यदग्भेद यजुर्ेद चावेदों धर्वास पुराणम उपनिषद श्लोका सूत्रन्यनु व्याख्या व्याख्यान हूता पातम च लोक परस चूता सर्वाणी निःश्वसिता सर्वास्म पमुद्रेका तके कायनमेवम एकायनमेव स्पर्शानमंस गंधा निके एक रखा जिहन में रूपा चक्षुरेयन में शब्दा सकल्पना मन एकां एकांजनमे सर्वाषा विद्यायनमे सर्व कम आनंदनाथ एकायनमें सर्वर्गा वायुरेकायन में सर्व्वा पाद विकायनमे सर्वदेकायन वह चौथा दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुएँ निकलते हैं उसी प्रकार हे मैत्री ये जो वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक ब्राह्मण मंत्र सूत्र वैदिक वस्तुसंग्रहवाक्य सूत्रों की व्याख्या मंत्रों की व्याख्या इष्टयज्ञ हुत हवन किया हुआ आशित खिलाया हुआ पायत पिलाया हुआ यह लोक परलोक और संपूर्ण भूत है सब इसी के निःश्वास है वह पाँचवा दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक अयन प्रलय स्थान है इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है इसी प्रकार समस्त गंधों का दोनों नाशिकाएँ एक अयन है इसी प्रकार समस्त रसों का जिहवा एक अयन है इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है इसी प्रकार समस्त शब्दों का स्रोत्र एक अयन है इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक अयन है इसी प्रकार समस्त विद्याओं का हृदय एक अयन है इसी प्रकार समस्त कर्मों का दोनों हाथ एक अयन है इसी प्रकार समस्त आनंदों का उपस्थ एक अयन है इसी प्रकार समस्त विसर्गो का पायु एक अयन है इसी प्रकार समस्त मार्गों का दोनों चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाक एक अयन है चतु शब्द निश्वास ना लोकाद्यर्थ निश्वासामम्यादुक्त पृथ्गो इह तो सर्वशास्त्रोपसंहार्थप्राप्य स्पष्टीकर्तव्य पृथगुच्य चतुर्थ प्रपाठक अर्थ द्वितीय अध्याय में शब्द निश्वास के द्वारा ही सामर्थ्य से लोकादि अर्थ निश्वास भी कह दिए गए हैं ऐसा विचार कर उन्हें अलग नहीं कहा किंतु यहाँ तो सारे शास्त्र का उपसंहार करना है इसलिए अर्थतः प्राप्त विषय को भी स्पष्ट कर देना चाहिए इसीलिए उन्हें अलग कहा गया है स यथा सैंधव घनो नंतरो वाय कृष्णो एव एवं व अरे यम आत्मा वाय कृष्ण प्रज्ञान घन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्था तांडे वाणों नश्यति न प्रेत संज्ञास्तीन्द्रविति हो वाच याज्ञवल्क इसमें छठा दृषान्त इस प्रकार है जिस प्रकार नमक का डला अंतर और बाह्य से रही संपूर्ण रसघन ही है हे मैत्री उसी प्रकार यह आत्मा अंतर से शून्य संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है यह इन भूतों से विशेष रूप से उत्थित होकर उन्हें के साथ नष्ट हो जाता है इस प्रकार मर जाने पर इसकी संज्ञा नहीं रहती हे मैत्री इस प्रकार मैं कहता हूँ ऐसा याज्ञवल्क ने कहा सर्वकार्य प्रलय विद्यानिमित्ते सैंधव घन वदनतरो बाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एक आत्माविष्ठते तु भूत भूतमात्र संसर्ग विश्लेषा विशेष विज्ञान सन तस्लाते विद्या विशेष विज्ञाने तमित भूत संसर्गे न प्रेत संज्ञा अस्ति इत्यं अस्त अविद्या जनित संपूर्ण कार्य का सर्वथा लय हो जाने पर लवणखंड के समान अंतर और बाह्य से रही परिपूर्ण प्रज्ञान घन एक आत्मा ही स्थित रहता है पहले तो वह भूत मात्रा के संसर्ग विशेष से विशेष विज्ञान को प्राप्त रहता है फिर विद्या के द्वारा उस विशेष विज्ञान और उससे होने वाले भूत मात्रा के संसर्ग के सर्वथा लीन कर दिए जाने पर मरण के पश्चात उसकी संज्ञा नहीं रहती ऐसा याज्ञवल्क ने मैत्री के प्रति कहा निर्विशेष आत्मा के विषय में मैत्री की शंका और याग्जीवल का समाधान सा होवाच मैत्रेय य भगवान् मोहांत माँ पी पीपन्ना वा अहम बीजा सहोवाच ना अरे हम मोहम प्रवीम्य विनाशी व अरे यम आत्मा छिधर्मा व मैत्रेय बोली यही श्रीमान ने मुझे मोह को प्राप्त करा दिया है मैं इसे विशेष रूप से नहीं समझती उन्होंने कहा अरे मैत्रेय मैं मोह की बात नहीं कर रहा हूँ अरे यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी और अनुच्छेद रूप धर्मवाला है सा होवाचात्र मां भगवान् तस्वे वस्तूनी प्रज्ञान घन एवं न प्रेत संज्ञा अस्ति इति मोहांत मोह मध्यापत आदवित सम्मोहितान सिर्थ अतो न वह आत्मान उक, उक्त लक्षण भी जाना भी विवेकत इति वह बोली यहीं इस प्रज्ञान घन के विषय में ही मरने पर उसकी संज्ञा नहीं रहती ऐसा कहकर श्रीमान ने मुझे मोह में मोह के बीच में आप ही पिपत अर्थ प्राप्त करा दिया है अर्थात मुझे सम्मोहित कर दिया है अतः उस उपरियुक्त लक्षण वाले आत्मा को कं विवेकपूर्वक नहीं समझती स होवाचना मोहम ब्रवीम्य विनाशी वा अरे अयमा यीलम अशेतिशी न विनाश्य विनाशी विनाश शब्देन विक्रिया शक्रिया अवीनाशीत आत्मेर अरे मैत्रेय मात्मा प्रकृत धर्मा उछित्तीरुछेद उच्छेदोनों तो धर्मा उछिर्धर्मो शेत्यु्छिर्धर्मा नोछित्तीर्धर्म अनुच्छित्धर्मा नापी लक्षणो नाप्युछेदलक्षण विनाशों से विद्यत उन्होंने कहा मैं मोह की बात नहीं कहता क्योंकि हे मैत्री यह आत्मा अविनाशी है जिसका विनष्ट होने का स्वभाव हो उसे विनाश कहते हैं जो विनाशी न ना हो वह अविनाशी कहलाता है विनाशी शब्द से विकार सूचित होता है अतः आत्मा अविनाशी अर्थात अविकारी है अली मैत्री यह आत्मा जिसका प्रकरण है अनुचित्ति धर्मा है उचित्ति छेद को कहते हैं उच्छेद अंत अर्थात विनाश उचित्ति जिसका धर्म हो उसे उचित्ति धर्मा कहते हैं जो उच्छित्य धर्म नहीं है वही अनुच्छित्य धर्म कहा गया है तात्पर्य यह है कि इसका न तो विकार रूप विनाश होता है और नवच्छेद रूपी उपदेश का उपसंहार और याज्ञवल्क का संन्यास चतुस्वी प्रपाठकेेक आत्माल्योंधारिता पर ब्रह्म उपाय विशेषस्तु तब्य उपेयस्तु स सत्मा युतु अर्थात आदेशो नेती नेत निर्दिषा सचमे प्राणपणोपन्यासल्यजवल्यंवाधारिता पुनः पंचम सप्तम जनकयागवाक्य वा, संवाद संवादे सौ चुतर्णमी प्रपाटकाना तमनिष्ठता न्योतराल नान्योन्तराले भी विवक्षिथ है इत प्रदर्शनायांत व संहार स एस नेत्यादि ही चारों ही प्रपाठकों में एक ही समान आत्मा का निश्चय किया गया है वह परब्रह्म है किंतु उसके बोध के लिए उपाय विशेष भिन्न भिन्न है उपाय तो वह आत्मा ही है जिसका चतुर्थ प्रपाठक अर्थात द्वितीय अध्याय में अर्थात आदेशो नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया है युति का पंचम प्रपाठक तृतीय अध्याय में प्राण रूपण के उल्लेख द्वारा साकल्य के संवाद में निश्चय किया गया है फिर पंचम प्रपाठक की समाप्ति में तत्पश्चात जनक के संवाद में और फिर यहाँ उपनिषद की समाप्ति में भी उसी का निर्णय किया गया है इन चारों ही प्रपाठकों का तात्पर्य इस आत्मा में ही है इनके बीच में कोई और अर्थ विवक्षित नहीं है यह दिखाने के लिए अंत में स एस नेत नेति इत्यादि उपसंहार किया गया है यस्त प्रकार सतेना तत्व नेष्ठा न्योपलभ्य कर् तर्केण वागमेन वा तस्तवामृत साधन यदतने नेमिज्ञान सर्वसयासस्ेत अर्थ मुपसा क्योंकि तत्व का सैकड़ों प्रकार से निरूपण होने पर भी उसका परिवसान नेत्य नीति इस प्रकार से निरूपण किए गए आत्मा में ही है युक्ति अथवा शास्त्र से कहीं अन्यत्र उसका तात्पर्य नहीं देखा जाता अतः यह जो नेत नीति इस प्रकार आत्मा का परिज्ञान होना तथा संपूर्ण कर्मों का सन्यास करना है वही अमृतत्व का साधन है इस प्रकार इस अर्थ का उपसंहार करने की इच्छा से जाज्ञवल्क जी कहते हैं यत्र यैतमिवती तदितरतर पश्य तदितरम जिघ्रति तदितर इतर रसयते तदितर इतरम अभिभाधति तदितर इतर शुणोती तदितर इतर मनुते तदितर स्पृशति तदितर इतर तत्केन यमिबा भूत तत्कशे तत्क्रेक दसेद तत्कदेत तत्कृ तत्कन्वीत तत्कृस्पृशेत तत्कून धर्म विजाती तम क्या स केन नीति ने्मा गृह्यो नही गृह्य शू नही श्रीय तंगो नही रेकेन मैत्रेयरी खल्वा मृत्यवल विजहार जहाँ स्थान में दैय होता है वहीं अन्य अन्य को देखता है अन्य अन्य को सूंघता है, है अन्य अन्य का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 किसके द्वारा किसका अभिवादन करे किसके द्वारा किसे सुने किसके द्वारा किसका, द्वारा द्वारा किसका मनन करे किसके द्वारा किसका स्पर्श करे और किसके द्वारा किसे जाने जिसके द्वारा पुरुष इन सब को जानता है उसे किस साधन से जाने वह यह नेत नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रीय है उसका ग्रहण नहीं किया जाता अश्र्य है उसका विनाश नहीं होता असंग है आसक्त नहीं होता अवध है वह व्यथित और क्षीण नहीं होता मैत्री विज्ञाता को किसके द्वारा जाने इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया अरे मैत्री निश्चय जान इतना ही अमृतत्व है ऐसा कहकर याज्ञवल्क जी परिव्राजक सन्यासी हो गए ऐतावधे मात्रम महात्र यदे तेती नेत्यद्वैतात्म दर्शनम इधम चान्य सहकारी कारण निरपेक्षमेवापरे निरपेक्ष में परे मैत्रेयमृतत्वसाधनम यस यदवान्द तदे ब्रूह्य मृतत्वसाधनमेंट तदैतावेतिलामृतवसाधनम आत्मज्ञानम प्रियाय भार उक्त जाकूर्व प्रतिम्चर प्रव्रजिन्यन्नस्मिति तचकार विजहार प्रव्रजित वानित्यर्थ हे मैत्री एतावत बस इतना ही जो कि यह नेति नेति इस प्रकार अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार करना है वही किसी दूसरे सहकारी कारण की अपेक्षा से रहित अमृतत्व का साधन है तूने जो पूछा था कि श्रीमान जो अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतावे सो वह साधन इतना ही है ऐसा तुझे जानना चाहिए इस प्रकार अपने प्रिया भारिया को यह अमृतत्व का साधन रूप आत्मज्ञान बतलाकर याज्ञ ने क्या किया जिसकी उन्होंने पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं परिव्राजक सन्यासी होने वाला हूँ वही किया अर्थात परिव्राजक हो गए परिसम्ता ब्रह्म विद्या संन्यास पर्यवसाना एकतावान उपदेश एक वेदानुशासनम ऐसा परम निष्ठा ऐसा पुरुषार्थ कर्तव्यान ब्यात इस प्रकार जिसका सन्यास में पर्यवसान हुआ है वह ब्रह्म विद्या समाप्त हुई इतना ही उपदेश है वही वेद को ज्ञाता है यही वेद की आज्ञा है यही परमनिष्ठा है और यही पुरुषार्थ अर्थात कर्तव्यता का अंत है इदानम विचार शास्त्रार्थ विवेक प्रतिपत्तये प्रतिपत्त यही वाक्या दृश्य जीवन अग्निहोत्र जुहयाद यज्जी दर्शपूर्णमा जजे कुेब कर्माणी जिषे जिजेविशेषतक सह एक जरामर्य सत्रिहोत्री काश्रम्य ज्ञापनी वाक्यानि विदित्वा प्रतिद्काक्याुत्थय प्रव्रज ब्रह्मचर्य सप्य गृह भवृद्वू प्रव्रजेत यदि वे वेतर था ब्रह्मचरिया पंथाना गृहानावे पंथावृ नु नुनक्रातरौत क्रियापथ पुरस्ता सन्यासस्य तय सन्यास एवार इति न कर्मणा न प्रजयाधन त्यागे निके मृतत्व मानसो इत्यादि अब शास्त्र के तात्पर्य का विवेक ज्ञान होने के लिए विचार किया जाता है क्योंकि परस्पर विरोधी वाक्य देखे जाते हैं जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करे जीवन पर्यंत दर्शपूर्ण दर्शपूर्ण मासा द्वार यजन करे इस लोक में कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे यह जो अग्निहोत्र है जरा मरण पर्यंत होने वाला सत्र है इत्यादि वाक्य गारह्यस्थ रूप एक ही आश्रम के ज्ञापक हैं और इनके सिवा दूसरे भाग के अन्य आश्रम के प्रतिपादक हैं ज्ञान होने पर आश्रम से ऊँचे उठकर परिव्राजक हो जाते हैं ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने और गृहस्थ से वान होकर परिव्राजक हो जाए अथवा इसके विपरीत ब्रह्मचर्य से गृहस्थ से या वन से ही परिव्राजक हो जाए ये दो ही मार्ग अभ्युदय और निश्रेयस के प्रधान साधन है पहले कर्म मार्ग और फिर सन्यास उनमें सन्यास ही को श्रुति अधिक ठहराती है कर्म से प्रजा से अथवा धन से नहीं किन्हें किन्हें ने एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व प्राप्त किया है इत्यादि तथा स्मृत से ब्रह्मचर्यवान प्रभ्रजति अभिषेण ब्रह्मचर्य तमावशेत तस्श्रम विकलमेके ब्रुवते तथा वेदान, पुत्र वेदानधी ब्रह्मचर्य पुत्रपोत्रिच्छेत पावनाथ पितृण्म अग्निनाधा विधिवेष्टयनम प्रवेश मुनिर्भू भूषेत भु, प्राजापत निरूप्यि सर्वेदिण आत्मन्य सरोप्य ब्राह्मण प्रवृे गृहा इद्या इसी प्रकार ब्रह्मचरिवान पुरुष परिव्राजक होता है जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है वह जिस आश्रम में चाहे उसी में निवास करे कोई कोई उसके लिए आश्रम का विकल्प बतलाते हैं अर्थात वह क्रमशः एक आश्रम से दूसरे में जाए अथवा बिना क्रम के ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी हो जाए ये तीनों स्मृति वाक्य आश्रम का विकल्प बतलाने वाले हैं आगे के वाक्य क्रम सूचित करते हैं इस प्रकार इनमें परस्पर विरोध है तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा वेदाध्ययन कर फिर पितृगण का उद्धार करने के लिए पुत्र पौत्रों की इच्छा करें और विधवत् अग्न कर यज्ञानुष्ठान करने के अनंतर वन में प्रवेश कर अर्थात वानवृत होकर मुनि सन्यासी होने की इच्छा करें जिसमें सर्वस्व दक्षिणा में दे दिया जाता है ऐसे प्राजापत्य इष्टि यज्ञ करके अग्नियों को आत्मा में स्थापित कर ब्राह्मण को घर से निकल एक सन्यासी हो जाना चाहिए इत्यादि स्मृतियाँ भी हैं